शिवपुराण रुद्र सहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद परमात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा पार्वती बोली देवेश्वर आप मेरे स्वामी हैं प्रभो पूर्वकाल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था उसे क्यों भुला दिया था वही आप हैं और वही मैं हूँ देव देवेश्वर इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ देवेश यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए ईशान प्रभो मेरी यह बात मान लीजिए आपके आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम यश को सर्वत्र दिख्यात कीजिए नाथ प्रभो आप तो लीला करने में कुशल हैं अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए अब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे इसमें संदेह नहीं है जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में, में मेरा हाथ दिया उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषय बड़ी भारी त्रुटि रह गई इसलिए प्रभो महादेव अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए थे प्रेमपूर्वक बोले शिव ने कहा देवी महेश्वरी मेरी यह उत्तम बात सुनो यह उचित मंगलकारक और निर्दोष है इसे सुनकर वैसा ही करो वरानने ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं भामिनी यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नस्वर समझो मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया देवी मैं स्वतंत्र हूं, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति और महामाया तुम ही हो यह संपूर्ण जगत माया में ही रचा गया है मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपने उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है सर्वत्र परमात्म भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों गुणों से आविष्टित है देवी वर्णिनी कौन मुख्य ग्रह है कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है किस कर्तव्य का विधान किया है गुण और कार्य के भेद से हम दोनों इस जगत में भक्त वसलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है तुम्हें रजह सत्व तमोमय त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो सुमध्य में यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरीह हूँ भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है शैलजे मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता गिरराज नंदिनी महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से दे ही दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है कल्याणी ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो भद्रे तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो